महाभारत सभा पर्व सप्तष्ठ तमोध्याय प्रातिकामी के बुलाने से न आने पर दुशासन का सभा में द्रौपदी को केस पकड़कर घसीट कर लाना एवं सभा सदों से द्रौपदी का प्रश्न व सम्पायनवाच मतो कहते हैं जन्म विजय पुत्र दुर्योधन गर्व से उन्मत्त हो रहा था उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर प्रतिकामी की ओर देखा और सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के बीच उससे कहा दुर्योधन वाच, प्रातिकाम द्रौपदी मानयस्व न ते भयम विद्यते पांडवेभ्य छत्ता हम विद्यवत नास्माक ना वृद्धि काम सदव दुर्योधन बोला प्रातिकामिन, तुम द्रौपदी को यहाँ ले आओ तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है ये तो डरपोक है अतः सदा ऐसी ही बातें कहा करते हैं ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते व समुवाच एवुक्त मुक्त का भी स सुत प्राया छिद्रम राजवों शम्य प्रवेश सिंहगोष्ठ साम सदन वैशं जी कहते हैं जन्मेजय दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा की आज्ञा शिरोधारी करके वह सूत प्रतिकामी शीघ्र चला गया और जैसे कुत्ता सिंह की माँद में घुसे उसी प्रकार उस रात भवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया युधिष्ठिरो रातिकाच युधिषिरो नो दुर्योधरो द्रौपदी ताम जय से सा धृतराष्ट्रभिष्मितामे जागे प्रति प्रतिकामी बोला द्रुप कुमारी धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मत से उन्मत्त हो गए थे उन्होंने सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया याज्ञ से नी अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारें मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूँ द्रौपद्युवाच कथम तेव वदसी प्रात कामिन्को हि दिव्येद भार्या राजपुत्र मूढ़ो राजा दूत मदे नो यभुन्ना कैतमिंच द्रौपदी ने कहा प्रातिकामिन तो ऐसी बात कैसे कहता है कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेंगे क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए हैं कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया प्रातिकाम्युवाच यदा ना भूत कैसव्य तो तदा ते वे पांडवोंत्रु न सा पुरभतर राघा तय चात्मा तो राजपुत्री प्राति बोला राजकुमारी जब जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया तब अजात शत्रु पांडु नंदन जुदे फिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया उसके बाद अपने को और अंत में आपको भी दांव पर रख दिया गत्वा द्रौपद्युवाच गृक्षथूत किम्न पूर्व पराजय से आत्मान अथवा अनुम द्रौपदी ने कहा सूत पुत्र तुम सभा में उन उनजुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे ए तत्मा तत समाग तोमा नूत ज्ञात्मा चिकीर्थतम हम रा दुखिता सुतनंदन यह जानकर जाओ तब मुझे ले चलो राजा क्या करना चाहते हैं यह जानकर ही मैं दुखनी अबला उस सभा में चलूँगी वैश्पावाच सभा गोवाच द्रौपद्यास्तवचस्त युधिष्ठि नरेन्द्राण मध्ये स्थित मद वच कौ न पराजयशी तामास द्रौपदी किं न पूर्व पराजयसी आत्मा अथवा पिमा वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय प्रातिकामी ने सभा में जाकर राजाओं के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी की वह बात कह सुनाई उसने कहा द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते वे आप मुझे हारे हैं आप पहले अपने को हारे हैं या मुझे युद्धिष्ठिर निश्चेतागत इवाभवत नूतम प्रत्युवाच वचनम साध साधुवा राजन उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे अतः उन्हें उन्होंने प्रातिकामी को भला बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया दुर्योधन उच यही ग्यपाचाले प्रश्न मे नाम सर्वे शृण्वंतु तयित यदच तब दुर्योधन बोला सूत पुत्र जाकर कह दो द्रौपदी यही आकर अपने इस प्रश्न को पूछे यही सब सभा उनके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने वै सम्पाह राजभवनम दुर्योधन वसा अनुग वाच द्रौपदी सूत प्रातिका व्यथान वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय प्रातिका दुर्योधन के वश में था इसलिए वह राजभवन में जाकर द्रौपदी से व्यथित हो बोला प्राप्त संचय राजपुत्री प्रातिकामी ने कहा राजकुमारी वे दुर्योधन आदि सभा सद तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं मुझे तो ऐसा जान पड़ता है अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है जो दुर्योधन इतना गिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है वह कभी अपने धन वैभव की रक्षा नहीं कर सकता एवं नून विधाता स्पर्शावो स्पृश परमलोके गोप्यमार द्रौपदी ने कहा सुतपुत्र निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है बालक और वृद्ध सबको सुख दुख प्राप्त होते हैं जगत में एकमात्र धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा सोय धर्मो मातगात कौरवान्वयी सम्यान गृक्ष धर्म बचो बे ते मृयो निश्चित तत्कृष्य धर्म नीतमंतो वरिष्ठ मेरे इस धर्म का उल्लंघन ना हो इसलिए तुम सभा में बैठे हुए गुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो इस समय मुझे क्या करना चाहिए वे धर्मात्मा नितिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसे आज्ञा देंगे मैं निश्चय ही वैसा करूँगी श्रुआ सुत्या सभा गावाक्यम तम अधो मुखास्ते न कि निर्बंधम तम धातुराष्ट्रस्बुआ द्रौपदी का यह कथन सुनकर श्रुत सूत प्रातिकमी ने पुनः सभा में जाकर द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया किंतु उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी नीचे मुंह किए बैठे रहे कोई कुछ भी नहीं बोला वै सम्पावाच युधिष्ठिस्तु तछ्रुवा दुर्द दुर्योधनचिकी द्रौपद्यासमत दूत प्राइणोरतभ एकधूनी विरोदमजस्वला सभागम्यंंचाशाग्रो भव वह चंपान जी कहते हैं जन्मे जाए दुर्योधन क्या करना चाहता है यह सुनकर युदिट ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूध भेजा जिसे वह पहचानती थी और उसी के द्वारा यह संदेश कहलवाया पांचाल राजकुमारी यद्यपि तुम रजस्वला और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाओ अथ महागतम दृष्टवा राजपुत्रीम सभा तदा सभ्यानिंदेर मनोभिजित्रजम तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आई देख सभी सभासद मन ही मन इस दुर्योधन की निंदा करेंगे स ग्वा त्वरित दूत कृष्णाया भवनमृप नवेद धीमा धर्मराजच्च निश्चित राजन व बुद्धिमान दूत तुरंत द्रौपदी के भवन में गया वहाँ उसने धर्मराज का निश्चित मत उसे बता दिया पांडवी ना दुख समी इधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधकर अत्यंत दीन और दुखमग्न हो गए उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था तत स्वेश मुखाक्य राजा दुर्योधन सूत इहे प्रातिकामिन प्रत्यक्ष मुरो बुरंतो उनके दीन मोह की ओर देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो सूत से बोला प्रातिकामिन तुम द्रौपदी को यही ले आओ उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे ततःानुगा ध्रुपदात्म जाया निहायमान पुनरव सभ्या अनुवाच कृष्णाम किमहम प्रभि तन्नंतर दुर्योधन के, के वश में रहने वाले प्रातिकामी ने द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की परवाह न करके पुनः सभा सदों से पूछा मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूँ दुर्योधनुवाचन दुस्साहसने सम सुतपुत्रो वृकोधरा दोजते कि वशा सपत् दुर्योधन बोला या मेरा सेवक सूत पुत्र प्रावतिका बड़ा मूर्ख है इसे भीम से इनका डर लगा हुआ है तुम स्वयं द्रौपदी को यहाँ पकड़ लाओ हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के वश में हैं वे तुम्हारा क्या कर लेंगे तथा समुत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्थाय राजपुत्र श्रुवा भ्रातुशासनम रक्तदृष्टि प्रवेश तद्यमारथाब्रवी द्रौपदी राजपुत्री भाई का यह आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आँख किए वहाँ से चल लिया महारथी पांडवों के महल में प्रवेश करके उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा ये ये पांचाल जिताश कृष्णे दुर्योधन पश्चिमुक्त लज्जा कुरुन भज स्वायत पत्र नेत्रे धर्मे नैशी पांचाली आओ आओ तुम जुए में जीती जा चुकी हो कृष्ण अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है अतः तुम कौरवों की सेवा करो अभी राजसभा में चले जाओ तत समुत्मना ामेज मुखम करेण आर्ता प्रतुद्रावतः श्रीयस्ता वृद्ध रागपुंगवस् यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा फिर उठकर वह आर्त अबला उसी ओर भागी जहां बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थी तथो जब एना भी चोर मिमत् जग्राह के नरेंद्र पत्नी तब दुशासन भी रोष से ग्रजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे नीले और लहराते हुए केशो को पकड़ लिया ये परिभूय प्रमेष्टा धुतराष्ट्रम जो केश राज से महायज्ञ के अवृत स्नान में मंत्र जल से सिंचे गए थे उन्हें को दुस्शासन ने पांडवों के पराक्रम की अवहेलना करके बलपूर्वक पकड़ लिया सभा नाथवती कदली लंबे लंबे केसो वाली वह यद्यपि यद्यनाथा थी तो भी दुस्साशन उस बिचारी आर्थ अबला को अनाथ की भांति घटीरता हुआ सभा के समीप ले आया और जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देता है उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा नजस्वी एकम चवासो मम बंद बुद्धे सबाम तुम नार्य माम दुस्सासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया उसने धीरे से कहा ओ मंदबुद्धि दुष्टात्मा दुस्सासन मैं रजस्वला हूँ तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है तथो प्रवीता प्रभथ सुकृष्णे केशेश्णेश तदा चम च हरि नरम च त्राड़ा जित्रोशत याज्ञसेरी यह सुनकर दुशासन उसके काले काले केसों को और जोर से पकड़कर कुछ बकने लगा इधर यज्ञन कुमारी कृष्णा ने अपनी रक्षा के लिए सर्व पापहारी सर्व विजयी नरस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को पुकारने लगी हुआ जीता दुते दास सुवास यथोपजोष दुशासन बोला द्रौपदी तू तो रजस्वला एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों न हो हमने तुझे जुए में जीता है अतः तू तो हमारी दासी हो चुकी है इसलिए अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा वै सम्पाय चे थे न्यवधम चय्य मुच कृष्ण वैशम पायन जी कहते हैं जिनमेजय उस समय द्रौपदी के केस बिखरे बिखर गए थे दुशासन के झकझोड़ने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था वह लाश से गढ़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दगद हो रही थी उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली द्रौपदीवाच इमें गुरुस्थाना क्रियाण्वंतर्वंद्रकल्पा गुरुस्थान गुरुवेशाग्रे तो सहे स्था द्रौपदी ने कहा अरे दुष्ट ये सभा में शास्त्रों के विद्वान कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना हुन, नहीं चाहती नृसंसर्मस्तमार्य वृत्त महार्षे नामर्थ ये जोस्तव राज्य देवा ये सहाया क्रूर कर्मा दुराचारी दुशासन तू तो इस प्रकार मुझे न खींच न खींच मुझे वस्त्रहीन मत कर इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाए तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे परमाणु तो धर्मपुत्र तो धर्म महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित है धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है सूक्ष्म धर्मपाल में धर्मपालन में निपुण महापुरुष ही उसे समझ सकते हैं मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणुतुल्य छोटे से छोटे दोस्त को भी कहना नहीं चाहती इदम तो कार्य कुरुवीर मध्ये रजस्वलाम जत परिकर्ष थे महा न चापि कच्चित कुरु तेत्र कुत्ताम ध्रुव अरे तो इन कौरवीरों के बीच में जो मुझे रजस्वला स्त्री को खींच कर लिए जा रहा है यह अत्यंत पाप पूर्ण कृत्य है मैं देखते हूं यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में हो गए हैं धिगस्तु नष्ट खलु भारत छत्रताम सर्वे धर्म वेलाम प्रेक्षार है भरतवंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरवंशी चुपचाप देख रहे हैं द्रोणस्य द्रोण से राग तथा हिम धर्म मुग्रम न लक्ष्य जान पड़ता है द्रोणाचार्य पितामह भी महात्मा विधुर तथा राजा धित्राट में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं एवं प्रश्न में, में ब्रूता सर्वए सभा वा पे वा सर्व मेरे इस प्रश्न का सभी सभा सद उत्तर दें राजाओं आप लोग क्या समझते हैं धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं वह सम्पायन वाच तथा ब्रवंते करुण च मध्यम भ्रते न कटाक्षता पश्यथ सा पाण्डवान्परी तेहान संदीप या पाथ कटाक्ष प वह चंपायन जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती सुमध्यमा द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर से छिदृष से देखा पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो गई थी द्रौपदी ने अपने कटाक्ष द्वारा देखकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी उद्दीप्त कर दिया ऋतेन राज्यन तथा धन न मुख्यन तथा बभूव यथा कृपाकोपमी ऋतेन कृष्ण कटाक्षेन बभूव दुःखम् राज्य धन तथा मुख्य मुख्य रत्नों को हार जाने पर भी पांडव को उतना दुख नहीं हुआ था जितना कि द्रौपदी के लज्जा एवं क्रोध युक्त पात से हुआ था दुस्साहसन शाप्य कृष्णाणा कृपण प्रतिष्ठा विसल उच दाशीति हतन सब्द द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखती देख दुशासन उसे बड़े वेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए दासी कहकर पुकारने लगा उस समय द्रौपदी मूर्छसी हो रही थी कर्णस्तु तद्वाक्यम अतीवृष्ट संपूजयाधाराज सुबल से पुत्र तथा दुस्साहसनमभ्यनंदत कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने खिलखिलाकर हँसते हुए दुस्साहसन के उस कथन की बड़ी सराहना की सुबलपुत्र गांधार राज सपनी ने भी दुस्सासन का अभिनंदन किया तत्र सभ्या त्र बूरण्यथंताभ्यामृत ताे नैसावुदुखमतीव कृष्ण दृष्टि सभायां परकृश्य माणा उस समय वहाँ जितने सभासद उपस्थित थे उनमें से कर्ण शक्नी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ ना धर्म सुभगे विवे, विवेक सौकेत अस्वाम पर भरतुर्वस उस समय ने कहा ने बहु, धर्म का का स्वरूप अत्यंत होने के कारण मैं तुम्हारे प्रश्न ठीक-ठीक विवेचन नहीं कर सकता जो स्वामी नहीं है वह पराय धन को दाव पर नहीं लगा सकता परंतु तो स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझसे कुछ कहते नहीं बनता समृद्धाम त्यजेत सर्वाम पृथ्वी समृद्धा युधिष्ठि विवेक तुम्हें मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता जोतेषु कुमर प्रश्न प्रवेदी यह स्वप्नि मनुष्यों में दूत विद्या का अद्वितीय जानकार है इसी ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दाव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है परंतु युधिष्ठिर इसे का का नहीं नहीं मानते इसीलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न विवेचन कर पाता राजा कुशल अना दुष्टात्म कृत सभाया कृत प्रयत्न कस्मा श्रेष्ठ का द्रौपदी ने कहा जुआ खेलने में निपुण अनार्य दुष्टात्मा कपटी तथा द्यूत प्रेमी धुरतों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ कर दिया इन्हें जुआ खेलने का अधिक अभ्यास नहीं है फिर इनके मन में जुए की इच्छा क्यों उत्पन्न की गई अशुद्ध कृते प्रवृत्त अबुद्यम कुर पांडवाग्रह संभूय सर्व दिता पश्चा कैतवभ्युपेत जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोरे भाले कुरुपाण्डव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया है तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं तिष्ठन तिचे में कुर व तथा सुषाणाम समीक्ष सर्वयचा पिवाक्यम विप्रोत हमें प्रश्न में मम यथावत ये कुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं सभी के घर में पुत्र और पुत्र वधुए हैं अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें सभा न सा सभा नीति वृद्धा न ते वृद्धा यत्र न सौ धर्म ये नम्छले नलुवृद्ध वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध पुरुष न हो वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न बतावे वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो और वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो वे सम्पाच तथा करुणं कृपलान प्रतिस्थान दुस्साथन पर प्रिया मधुराणी च वह सम्पा जी कहते हैं जन्मे जाए इस प्रकार द्रौपदी करुणा स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी उस समय दुशासन ने उसके प्रति कितने ही अप्रिय कठोर एवं कटुवचन कहे ताम चारम परमाप कृष्णा रजस्वलावस्था में घसीटी जा रही थी उसके सिर का कपड़ा सरका गया था थरक गया था वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी उसकी यह दुर्वस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई वे के ओर देखकर अत्यंत हो उठे महाभारते सभा प्रश्ने इस प्रकार युधिगत दूत पर्व में द्रौपदी प्रश्न विषय सड़सठवा अध्याय पूरा हुआ